कर्मयोग स्वामी विवेकानंद परोपकार में हमारा ही उपकार है यह विचार करने से पहले कि कर्तव्य निष्ठा हमें आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है मैं आप लोगों को संक्षेप में यह भी बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जिसे हम कर्म कहते हैं उसका एक दूसरा पहलू और कौन सा है प्रत्येक धर्म के तीन विभाग होते हैं प्रथम दार्शनिक दूसरा पौराणिक और तीसरा कर्मकांड। दार्शनिक भाग तो असल में प्रत्येक धर्म का सार है पौराणिक भाग इस दार्शनिक भाग की व्याख्या स्वरूप है उसमें महापुरुषों की कम या अधिक काल्पनिक जीवनी तथा अलौकिक विषय संबंधी कथाओं एवं आख्यायिकाओं द्वारा इसी दर्शन को उत्तम रूप से समझाने की चेष्टा की गई है कर्मकांड इस दर्शन का ही और भी स्थूल रूप है जिससे वह साधारण की समझ में आ सके वास्तव में अनुसंध दर्शन का ही एक स्थूलतर रूप है यह अनुष्ठान ही कर्म है प्रत्येक धर्म में इसकी आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत न हो जाए तब तक सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व को समझ ही नहीं सकते मनुष्य को अपने तय यह मान लेना सरल है कि वह कोई भी बात समझ सकता है परंतु जब वह उसे असल में अमल में लाने की चेष्टा करता है तो उसे मालूम होता है कि सूक्ष्म भावों को ठीक ठीक समझना तथा उन्हें हृदयंगम करना बड़ा ही कठिन है इसलिए तो प्रतीक विशेष रूप से सहायक होते हैं प्रतीक द्वारा सूक्ष्म विषयों को समझने की जो प्रणाली है उसे हम किसी प्रकार त्याग नहीं सकते अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते तो ठीक ही है शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं दूसरी दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है और ना ऐसी ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयाई एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्राय सभी मनुष्यों के मन में कुछ विशेष प्रतीक कुछ विशिष्ट भावों से सदा संबद्ध रहते हैं कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ परंतु वास्तव में तो वह ईसाई धर्म के बहुत पहले से मूसा के भी जन्म के पहले वेदों के आविर्भाव के भी पहले यहाँ तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के भी पहले से विद्यमान है एझुटिक्स तथा फिन जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है प्रायः प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्रास पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था इसी प्रकार सारे संसार में वृत्त भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वस्तिक भी एक प्रतीक रहा है एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार में ले गए परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था प्राचीन बैबिलोन तथा मिस्र देश में भी यह पाया जाता था इस सब से क्या प्रकट होता है यही कि ये सब प्रतीक केवल काल्पनिक या स्वेच्छाकृत ही नहीं थे इनका कोई न कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा इसी प्रकार भाषा भी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है ऐसी बात नहीं कि कुछ लोगों ने एक साथ बैठ यह तय कर लिया तो कुछ विशेष भाव कुछ विशेष शब्दों द्वारा प्रकट किए जाएं और बस भाषा की उत्पत्ति हो गई नहीं भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं हुई कोई भी भाव अपने आनुषंगिक शब्द बिना नहीं रह सकता और न कोई शब्द ही अपने आनुषंगिक भाव बिना रह सकता है शब्द और भाव स्वभावतः अविच्छेद्य हैं भावों को प्रकट करने के लिए शब्द प्रतीक अथवा वर्ण प्रतीक किसी का भी व्यवहार किया जा सकता है हुरिये और बहरों को शब्द प्रतीक किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा सकता उन्हें किसी दूसरे प्रतीक की सहायता लेनी पड़ती है मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का एक दूसरा अंश भी होता है और वह है आकृति इसे संस्कृत दर्शन में नाम रूप कहते हैं जिस प्रकार कृत्रिम उपाय द्वारा एक भाषा नहीं उत्पन्न की जा सकती उसी प्रकार कृत्रिम उपायों से प्रतीक का निर्माण भी नहीं किया जा सकता संसार में कर्म कांड के सहकारी जो जो प्रतीक हैं वे मानव जाति के धार्मिक विचारों के एक एक बाह्य रूप हैं यह कह देना बहुत सरल है अनुष्ठानों मंदिरों तथा अन्य बाह्य आडम्बरों की कोई आवश्यकता नहीं और यह बात तो कल का एक छोकरा भी कहा करता है परंतु सरलतापूर्वक यह कोई भी देख सकता है जो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसा नहीं करते कई बातों में कहीं भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न धर्मों के साथ जो विशिष्ट मंदिर अनुष्ठान और अन्य स्थूल क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं वे उन उन धर्मावलंबियों के मन में उन सब भावों को जागृत कर देते हैं जिनके कि ये मंदिर अनुष्ठान जी स्थूल प्रतीक स्वरूप हैं अत अनुष्ठानों एवं प्रतीकों को एकदम उड़ा देना उचित नहीं इन सब विषयों का अध्ययन एवं अभ्यास स्वभावतः कर्मयोग का ही एक अंग है इस कर्मयोग के और भी कई पहलू हैं इनमें से एक है भाव तथा शब्द के संबंध को जानना एवं यह भी ज्ञान प्राप्त करना कि शब्द शक्ति से क्या क्या हो सकता है प्रत्येक धर्म शब्द की शक्ति को मानता है यहाँ तक कि किसी किसी धर्म की तो यह धारणा है कि समस्त सृष्टि शब्द से ही निकली है ईश्वर के संकल्प का बाह्य आकार शब्द है और चूंकि ईश्वर ने सृष्टि रचना के पूर्व संकल्प एवं इच्छा की थी इसलिए सृष्टि शब्द से ही निकली है इस जड़वाद में जीवन के कोलाहल में हमारे स्नायुओं में भी जड़ता आ गई है जो जो हम बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरे खाते जाते हैं त्यों त्यों हम में अधिकाधिक जड़ता आती जाती है फलस्वरूप हमारे चारों ओर निरंतर हमारे ध्यान को आकर्षित करने वाली जो सारी घटनाएं होती रहती हैं उनके प्रति हम उदासीन रहकर उनमें कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते परंतु कभी कभी ऐसा भी अवश्य होता है कि मनुष्य का स्वाभाविक भाव प्रबल हो उठता है और हम इन साधारण सांसारिक घटनाओं का रहस्य जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस प्रकार आश्चर्यचकित होना ही ज्ञान लाभ की पहली सीढ़ी है शब्द के उच्च दार्शनिक तथा धार्मिक महत्व को छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन नाटक में शब्द प्रतीक का विशेष स्थान है मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा हूँ पर मेरे शब्द द्वारा उत्पन्न वायु के स्पंदन तुम्हारे कान में जाकर तुम्हारे कर्म स्नायुओं को स्पर्श करते हैं और उससे तुम्हारे मन में असर पैदा होता है इसे तुम रोक नहीं सकते भला सोचो तो इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है एक मनुष्य दूसरे को बेवकूफ़ कह देता है और बस इतने से ही वह दूसरा मनुष्य उठ खड़ा होता है तथा अपनी मुट्ठी बांध कर उसकी नाक पर एक भूसा जमा देता है देखो तो शब्द में कितनी एक स्त्री बिलख बिलख कर रो रही है इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और वह उससे कुछ सांत्वना के शब्द कहती है प्रभाव यह होता है कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है और वह मुस्कुराने भी लगती है देखो तो शब्द में कितनी शक्ति है उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्द शक्ति का परिचय मिलता है उसी प्रकार साधारण जीवन में भी इस शक्ति के संबंध में विशेष विचार और अनुसंधान न करते हुए भी हम रात दिन इस शक्ति को उपयोग में ला रहे हैं इस शक्ति के स्वरूप को जानना तथा इसका उत्तम रूप से उपयोग करना भी कर्मयोग का एक अंग है दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना संसार का भला करना अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें वास्तव में बात यह है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 हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना मुझे स्मरण है एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे थे वे चूहे एक छोटे से संदूक में रखे गए थे और उस संदूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के बना दिए गए थे जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते तो वे चक्के वहीं के वहीं घूमते रहते और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है संसार न तो अच्छा है न बुरा बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उष्ण हम सुख या दुख की समस्त मात्र हैं यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है